पाठ उनतीस प्रभु यशु ने पांच हजार लोगो को भोजन करवाया सत्य प्रभु यशु इस दुनिया में हमें बचाने आया था ना कि भौतिक आशीष देने बाइबल बाईब यशु ने उनसे कहा मैं जीवन की रोटी हूँ जो मेरे पास आएगा वह फिर कभी भूखा ना होगा यह न परिचय प्रभु यशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में लोग अधिक ऐसी अधिक सुनने लगे वे भी प्रभुषु से कुछ पाने की आशा रखते थे किन्तु यीशु भौतिक आशीष देने इस दुनिया में नहीं आया था परमेश्वर ने प्रभुष को इस दुनिया में लोगों को शैतान पाप और अनंत की सजा से बचाने को भेजा था जो लोग प्रभु के पीछे चलते थे वे यह ना समझ सके कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है प्रभु यीशु उनका मुक्तिदाता बनने आया था यहुना छ इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य में बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसा के पर्व निकट था जो भीड़ प्रभुशु के पीछे चल रही थी वह लगभग पांच की थी बिना औरत और बच्चों की गिनती के वे प्रभु यशु के पीछे चले क्योंकि उन्होंने उसके चमत्कार देखे थे फसल का पर्व निकट था यह वार्षिक पर्व है जिसमें इसराइली लोग याद करते हैं कि मेमने का रक्त दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था और कैसे परमेश्वर का मृत्यु देने वाला दूध मिश्र में से होकर गुजरा था हर साल एक मेमने को बलिदान करने के द्वारा वे परमेश्वर के छुटकारे को याद करते थे ये होना छह पाँच ऐसी तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलीप से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही थी क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा फिलीपुस ने उसको उत्तर दिया की दो दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी नहीं होगी की उनमें ऐसी हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए उसके चेलों में से मोहन पत्रस के भाई इंद्रियास ने उसे कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो की पांच रोटी और दो मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यशु ने फिलीप से पूछा कहाँ से हम इतना भोजन प्राप्त करें कि सारी भीड़ को भोजन करा सके परविशु फिलीप को जांच रहा था फिलीपूस ने प्रवेश के चमत्कारों को देखा था परविश्विस प्रेक्षा के द्वारा फिलीप ऐसी क्या करवाना चाहता था प्रभु चाहता था कि पांच हजार लोगो को खिलाने के लिए फिलिपोस पर विश्वास करे दस से छह यशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो उस जगह बहुत घास थी तब वे लोग जो गिनती में लगभग पाँच हजार के थे बैठ गए तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में ऐसी जितनी वे चाहते थे बांट दिया जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों ऐसी कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए तो उन्होंने बटोरा और जो कि पांच रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी बारह टोकरिया भरी एक लड़के के पास पांच रोटी और दो मछलियाँ थी जैसे यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद दिया उनकी संख्या बढ़ गई केवल परमेश्वर ही थोड़े से भोजन के द्वारा एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है पर वो यीशु पराक्रमी परमेश्वर है जब सब तृप्त हो गए तब यीशु ने बचे हुए खाने को इकट्ठा करने को कहा जिससे कुछ भी व्यर्थ न जाए उन्होंने बारह टोकरिया भर कर उठाई से पंद्रह तब जो आचर्य क्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला यह निश्चय वही है यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते है फिर पहाड़ पर अकेला चला गया लोग प्रभु यीशु को भविष्यता के रूप में पहचानने लगे यहाँ तक कि वे उसे रपना राजा बनाना चाहते थे तब क्यों यीशु उन्हें छोड़कर चला गया ये होना छीस से सताइस और झील के पार उससे मिलकर कहा हे hey रबी, तू यहाँ कब आया यशु ने उन्हें उत्तर दिया कि, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंबित काम देखे परन्तु इसीलिए की तुम रोटिया खाकर तृप्त हुए नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है लोगों को भोजन कराने के कारण लोग उसके पीछे थे यही यीशु जानता था इसीलिए नहीं कि लोग समझ गए थे कि प्रभु यीशु उस दुनिया में क्यों आया है किन्तु तो प्रभु यीशु से खाने से बटकर अनंत जीवन देना चाहता था ये होना छह अट्ठाईस ऐसी चौतीस उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतिथि करे तू कौन सा काम दिखाता है हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया जैसा लिखा है की उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग ऐसी रोटी दी यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है तब तो उन्होंने उससे कहा हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर परमेश्वर उनसे क्या करवाना चाहता है इसके बारे में लोगो ने उससे पूछा यीशु ने उत्तर दिया परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके द्वारा भेजे गये पर विश्वास करो प्रभु यशु ही था जिसे परमेश्वर ने हमारे सभी पापों से शैतान से और अनंत की सजा से बचाने के लिए भेजा था किंतु अभी भी लोग यी के चमत्कारों की ओर देख रहे थे वे प्रभु यीशु के द्वारा कही गई सच्चाई को नहीं सुन रहे थे ये न छतीस यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ जो मेरे पास आयेगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा यशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ यीशु ही वह रोटी है जिसे परमेश्वर ने दिया है अगर हम केवल प्रभु यीशु आरोप विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पायेंगे ईसायत को समझिए कि यशु जीवन की रोटी है इसका अर्थ आत्मिक वस्तुओं में से है ना कि जो रोटी हम खाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं वह हमारी आत्मिक भूख परमेश्वर की बातों के ज्ञान को देकर पूरा करेगा व्याख्या हमारे पाठ में लोग प्रभुषु से क्या चाहते थे वे प्रभुषु के द्वारा भौतिक आशीष चाहते थे वे प्रभुषु के द्वारा भोजन चंगाई और भौतिक आशीष प्राप्त करना चाहते थे किन्तु यीशु चाहता था कि लोग एक अच्छा चुनाव करें प्रभु यीशु उन्हें अनंत जीवन देना चाहता था किंतु उन्हें यह समझना है क्यों प्रभु यीशु आया है पहले उन्हें समझना है कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है उनको विश्वास करना था केवल यीशु ही उनको पाप से बचा सकता है अगर वे उस पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे एक उत्तम तोहफा